ब्रह्ंड बज भद्भुता गोपाल वत्सुता दर्शय दज विषु न शाशय शंभु चरणक शशिस धत्ते चमूर्ति वई पृथगस्ति को सच्चिन्मलीहो चित्रमो चित्रम वंदे चित्रम, ते बंधन यद्ध मुक्तिद मु ब्रह्मक्रीड़ा मृग Nama pangkaja na, nama pangkaja ma. पंकजने नमस्ते पंकज्रे यो ब्रह्म विदा पूर्व यो वै वेद प्रहणोती तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुुर्व शम प्रपदे अध्यात्म तत्व जिज्ञासु जीवात्मा नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोरी no yeah.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 इस प्रश्न के हल करने में लगा है कब से सदा से क्योंकि प्रत्येक जीव अनादि है और कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता अत सदा से प्रत्येक क्षण केवल इन्हीं दोनों प्रश्नों के हल करने में प्रयत्नशील है किन्तु अनंतान जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि ये दोनों प्रश्न हल नहीं हो सके जिसका परिणाम दुख अशांति अतृप्ति अपूर्णता असंतोष त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंच क्लेष पंचकोष का बंधन चौरासी लाख यूनियो की जेल यातना अरे दुखों का वर्णन किया जाए तो एक पुस्तक तैयार हो जाए हम लोग कैसे इतना दुख सह लेते हैं है ये सबसे बड़ा आश्चर्य है एक क्षण को चैन नहीं और हमारा नेचर है आनंद पाना शांति पाना सुख पाना और उसी लक्ष्य के लिए मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों को हल करना बहुत विशद विवेचन किया गया तो शास्त्रों वेदों के द्वारा पता चला कि हम अनादिकाल से मायाबद्ध हैं माया हे हाँ, एक शक्ति है माया हमारे अतिरिक्त एक और शक्ति है माया और इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान एक और है भगवान ब्रह्म कोई नाम रख दो उसके अनंत नाम हैं और यह भी बताया शास्त्रों वेदों ने कि ये दोनों शक्तियां भगवान के नित्य आधीन हैं स्वतंत्र नहीं है वेद कह रहा है प्रधान क्षेत्र पति गुणेशा श्वेता चतरोपनिषद छे सोलह सकारणम करणा दीपाधीपा श्वेता चतुरोपनिषद छ चरम प्रधान सते क्षर प्रधानमृतरक्षरा शेताशतरोपनिषद्व अक्षरे ब्रह्म परे नते विद्या विद्य निहते यू क्षर विद्या तो हिमृत ताद्यादे विद्य यस्तु श्वेता भागवत भी कहती है यत्र येन, यतो यत यथा हैदा सदिदम भगवान साक्षात प्रधान द्वारा प्रधान मान माया पुरुष माने जीव इनका ईश्वर शासन करने वाला नियामन करने वाला भगवान ऐसा वही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर प्रधान और पुरुष जीव माया का अध्यक्ष भगवान इसी माया के कारण मैं भी समझ में नहीं आ रहा है और मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है ना आ सकता है लेकिन अनंत जीवों को ये ज्ञान हुआ है मैं कौन हूं मेरा कौन है और उन्होंने मेरे को प्राप्त भी किया है लेकिन भगवान के बल पर उनकी शक्ति पाकर अपने बल पर नहीं अपना बल भी होता है बड़े बड़े जोगी हुए हमारे संसार में तपस्वी हुए कर्मी धर्मी हुए ज्ञानी हुए और बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम किए यहां तक कि नया स्वर्ग बना दिया विश्वामित्र ने ब्रह्मा के बराबर कमाल कर दिया एक तिरशंकु राजा था उसने विश्वामित्र से जाकर कहा हम स्वर्ग देखना चाहते हैं उन्होंने कहा भाई ये सब तो जरा कानून के खिलाफ है तुम वशिष्ठ के पास जाओ वो हमसे बहुत बड़े संत हैं वशिष्ठ के पास गए उन्होंने कहा भाई ये ऐसा कानून नहीं है भगवान का मरने के बाद तुमको हम भेज देंगे <laughs> ना ही हमको तो इसी देह से स्वर्ग देखना है राज जिद्दी राजा है भाग्य गए विश्वामित्र के पास विश्वामित्र ने कहा इनके लड़के हैं कई वो तो पश्चर्या कर रहे हैं उनके पास जाओ वो भी भेज सकते हैं उनके पास गए उन्होंने कहा मैं भेज तो सकता हूं पिताजी से पूछा हूं वशिष्ठ से पूछने गए वशिष्ठ ने कहा ऐसा बदतमीज राजा है मैंने जब रोक दिया तो मेरे बेटों के पास गया उन्होंने रोक दिया बेटों को उसको नहीं भेजना स्वर्ग गए फिर विश्वामित्र के पास <laughs> उन्होंने कहा नहीं भेजते हुए लोग तो मैं भेजूंगा तपस्या के बल पर स्वर्ग की ओर भेजा वो गया कुछ दूर वशिष्ठ ने हाथ ऐसे किया रुक जाओ हमारा अपमान करके तुम जा रहे हो स्वर्ग अब वो बिचारा नीचे आ अब न ऊपर जाए वही रुक गया विश्वामित्र ने कहा खैर रुके रहो मैं वहीं पर स्वर्ग बना देता हूं नया स्वर्ग ऐसे ऐसे तपस्वी हमारे देश में हुई लेकिन मैं कौन मेरा कौन को नहीं जान सके वही विश्वामित्र वशिष्ठ को मारने के लिए उनकी कुटी के पीछे फरसा लेकर बैठ गए कि ये सो जाए तो चुपके से जाके इसको मार डाले क्योंकि बहुत बार युद्ध किया हर बार हार गए विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे और वशिष्ठ ब्राह्मण थे वो जीत जाते थे वशिष्ठ के बाल पास भगवान का बल था विश्वामित्र के पास तपस्या का बल था लेकिन लो मो पर विजय नहीं प्राप्त कर सका विश्वामित्र भी वे तो अपने बल से तमाम बातें आश्चर्यजनक को तो पालेगा मनुष्य लेकिन माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति यानी दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति ये दो लक्ष्य अपने बल पर न कोई पा सका न पा सकेगा क्यों बार बार आपको बताया है इसलिए कि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि माइक है इसकी गति दिव्य जगत में नहीं है लिमिटेड पावर बड़ी बड़ी पालेगा अनलिमिटेड भगवान वाली कोई वस्तु नहीं पा सकता इसी प्रकार यद्यपि कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग हैं। लेकिन कर्म के केवल कर्म के द्वारा हम स्वर्ग भी पाना हमारा कठिन है कल युग में कठिन क्यों असंभव है काली नहीं कर्म कलयुग में कर्म का पालन धर्म का पालन तो दूर रहा उसको जानना असंभव है भगवान ने कहा था ये धर्म वेदों का इतना उलझा हुआ है न नई विदुर ऋषयो नाप देवा धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम नई विदुर ऋषयो योगिंद्र मुनिंद्र ऋषि मुनि नहीं जान सके देवता सरस्वती बृहस्पति नहीं जान सके करना तो आगे वाली बात छीन उन्नीस भागवत नहीं अंतो नंतु कर्म कांड चोधव उद्धव से कहा भगवान ने कर्मकांड का अंत नहीं है 11 27 छिकान तथा प्रतीकार कर्म नाम कर्म केवलम चार उन्तीस चौतीस भागवत कर्म से कर्म का नाश नहीं हो सकता धर्म से कर्म का बंधन समाप्त नहीं हो सकता अच्छा फिर क्यों इतनी मेहनत करते हैं लोग ताईस्तान ना धर्म जम तद हृदय तदपि सा से वया उधो से कहा भगवान ने छे दो सत्रह धर्म कर्म से पाप नष्ट होता है लेकिन पापी की बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती वो फिर पाप करेगा मान लो आपने एक गोहत्या कर डाली अब आप गए विद्वानों के पास कि हमसे पाप हो गया है वो हमारे खेत में चर रही थी हमने उसको मारा वो मर गई तो विद्वान ने कहा है हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है ऐसा ऐसा ऐसा ऐसा करो तो पाप से मुक्त हो जाओगे हमने किया पाप से मुक्त हो गए फिर पाप करेंगे अरे देखो हर देश की गवर्नमेंट ने जेल बना रखा है क्यों कि दंड पाए तो दोबारा अपराध ना करे लेकिन जेल में ही डाकू लोग प्लान बना लेते हैं कि रास्ते ही में डाका डालेंगे हम लोग क्योंकि अंतकरण की शुद्धि तो होती नहीं अंतकरण शुद्ध हो जाए तो उसके द्वारा जो आइडियाज पैदा होते थे खराब वो खत्म होंगे बड़ी मोटी अकल की बात समझ लीजिए इसलिए कर्म धर्म में भी ये शर्त है यज्ञाधिक करने में भी विधिवत होना चाहिए जरा सी विधि में त्रुटि हुई तो दंड मिलेगा और ज्ञान में तो ये पहली शर्त है अंतकरण शुद्ध करके आओ कहा से करें वो तुम जानो और योग योग मार्ग में गए तो उन्होंने पहले धमाका दिया शौच संतोष शौच होना चाहिए पहले यम नियम यम में ब्रह्मचर्द सत्य इंद्रिय निग्रह आदि बड़े बड़े कायदे कानून और नियम में पहला शौच माने अंतकरण शुद्ध करो इसके बाद फिर आसन फिर प्राणायाम फिर प्रत्याहार फिर ध्यान फिर धारणा फिर समाधि तो हर मार्ग में ये पहली शर्त है अंतकरण शुद्ध करके आओ खाली ज्ञान का लेक्चर दे दिया खाली व्यायाम कर दिया आसन प्राणायाम <laughs> ये तो शरीर के लिए हो सकता है लाभ आत्मा से कोई मतलब नहीं है मन से कोई मतलब नहीं है और योग का तो ये अंतिम लक्ष्य है योग वृत्ति निरोधा चित्त पर मन पर कंट्रोल शरीर पर कंट्रोल नहीं मन पर आप मान लो कि भीमसेन बन जाए शरीर से तुम तो मन तो गड़बड़ा है वो आपको चैन नहीं लेने देगा भागवत में कहा गया धर्म सत्य दया पे तो विद्यावा तपसान्विता मद भक्तिया पेत महात्म न सम्यक प्रपुनाती सत्य ध्यान दो धर्म में अगर सत्य और दया ये दोनों मिल जाएं तो सोने में सुहागा वो धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है लेकिन इससे भी अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता तपश्चर्या तो से युक्त ज्ञान भी हो ली थटिकल नहीं इससे भी अंतकरण शुद्ध नहीं हो सकता बिना भक्ति के भागवत कह रही है ग्यारह चौदह बाईस कथम बिना रोमहर बिना ग्यारह चौदह तेईस बिना श्याम सुंदर के स्मरण के द्वारा हृदय पिघले और पिघलेंप रोमांच स्वर भेद वै वर्ण्य सब सात्विक भावों के उद्रेक के बिना अंत करण शुद्ध नहीं हो सकता अरे शंकराचार्य ने भी मान लिया शुद्ध अति कृष्ण पदाम्भोज भक्ति मृत्य श्री कृष्ण भक्ति के बिना अंतःकरण कर्ण शुद्ध नहीं होगा वस्तुतः बुद्धि शुद्धि नहे कृष्ण भक्ति बिने महाप्रभु जी भी कह रहे हैं श्री कृष्ण भक्ति के बिना ये <laughs> मन शुद्ध नहीं होगा यद्यपि शंकराचार्य ने एक वाक्य बड़ा भयानक लिखा है मैं उससे सहमत नहीं हूं उन्होंने विष्णु शास्त्र नाम एक पुस्तक है छोटी सी उसका भी भाष्य किया लेकिन भागवत का भाष्य नहीं किया उसकी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि भागवत का भाष्य करते तो सबसे पहले श्री कृष्ण को ब्रह्म मानते और ब्रह्म को उनके अंडर में मानते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हो अमृत्या जैसा कि गीता में कहा गया चौदाह सत्ताईस यदा रुक्म वर्णम करता रीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम वेद में कहा गया तीन एक तीन मुंडकोपनिषद और उसमें क्या भाष्य में लिखा एक अश्लोक कोट किया नारद पुराण का हरेर नाम आएवा, नाम आएवा, नाम आएवा, मम जीवन कलौ वनास्ते वनास्ते नास्ते, नास्ते, नास्ते गतिर कल युग में केवल भगवन नाम ही एकमात्र साधन है न कर्म न धर्म न ज्ञान न जोग न तपचर्या कोई नहीं है तो विष्णु शाह नाम के भाष में लिखा श्रद्धा भक्तियो भक्तियों भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरीतम नाशयत इतुक्तम श्रद्धा भक्ति से रहित ध्यान दो श्रद्धा भक्ति से रहित भी अगर कोई भगवान नाम ले तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं समस्तम दुरीतम नाशयति। मैं ये नहीं मानता आप लोगों को जो मैं समझाता हूं रोज कि यह नाम बोलने से कुछ नहीं होगा अब जब ये कहा शंकराचार्य ने तो फिर ये क्यों कहा शुद्धयति ही नत्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते, श्री कृष्ण भक्ति के बिना मन शुद्ध नहीं होगा महापुरुष लोग बहुत सी बातें ऐसे लिख देते हैं बच्चों के लिए कि चलो तुम कुछ नहीं करते तो तो भगवान नाम शुरू करो फिर तुमको तो लाभ नहीं होगा तो फिर हमारे पास आओगे तो हम बताएंगे कि भाई तुम जो राम राम करते हुए राम कौन है जानते हो पहले इनको समझो राम कौन है <laughs> तुम्हारे क्या लगते हैं तुम्हारा क्या स्वार्थ है ये सब समझो तो जब ये समझेगा तो फिर प्यार होगा सब महापुरुषों ने ऐसे ही लिखा है यहां तक कि वेद व्यास ने एक बड़ा भयानक वाक्य भागवत में लिखा है आप सुन के आश्चर्य करेंगे मृियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारित्रणन छठवें स्कंद के दूसरे अध्याय का उन्चासवा श्लोक क्या मतलब अजामिल एक पापात्मा था बेशी पहले तो बड़ा धर्मात्मा था धृत व्रतो मृदानता छप्पन चा, इंद्रियों पर कंट्रोल वेदों का विद्वान इंद्रियों पर कंट्रोल श्रुश निरहकृता छ एक सत्तावन अहंकार रहित था इतनी बड़ी पोस्ट एक कुसंग एक गुंडे को एक बेचिया के साथ संभोग करते देखा और बस सब उलट गया बीबी बच्चों को माँ बाप को सबको छोड़ के वहीं जा बसा घर भी लुटा दिया तो उसके एक लड़का आखिरी पैदा हुआ था उसका नाम रखा था बुर बुरी भावना से नारायण वही भक्ति के कारण नहीं नारायण जब मरने लगा मरने लगा का मतलब जब बहुत अधिक हालत खराब हो गई कि अब मैं नहीं बचूंगा तो उसने नारायण को पुकारा मैं कहता हूं ना कि मरते समय लोग कहते हैं बुलाओ ए जरा देख लू ऐसे <laughs> उसने भी बुलाया बड़ा अटैचमेंट था उसका और मर गए और फिर वो बिष्णु दूत आए और जम दूत भी आए फिर दोनों में बहस हुई शास्त्रार्थ हुआ फिर जम दूतों को विष्णु दूतों ने भगा दिया ये सब भागवत में लिखा है और सारे विद्वान दुनिया के यही एग्जाम्पल देते हैं कि देखो बेटे के नाम से बिना श्रद्धा भक्ति और भगवत भावना के अजामिल गोल हो चला गया सब हाँ। तो राम राम किए जाओ चाहे जैसी भावना हो उससे मतलब नहीं ये सब भोलेपन की बातें हैं वो शायद <laughs> इतने बड़े बड़े विद्वान आजामिल का आख्यान भी नहीं पूरा पढ़ते भागवत ने अजामिल ने बेटे को जब बुलाया था और जब दूत विष्णु दूत आए थे आपस में लड़ाई हुई थी तो उस समय मरा नहीं वो मरा नहीं विष्णु दूत ले नहीं गए वो कैसे ले जाएंगे बिना भक्ति के उसने तो बेटे का ध्यान किया था ना ध्यान दो बहुत बारीकी से ये बहुत बड़ा धोखा है संसार में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं अंतकाले अंत चमे स्मर गीता कलेवर अंतकाले यात्री स्मरन अंत ममरन जो शरीर छोड़ता है वो मुझको प्राप्त होता है मेरा स्मरण करते हुए वो तो बेटे का स्मरण करके उसने बुलाया था नारायण को यम यम वाप स्मरण भावम त्यज अत्यंत कले भरम ते विकोन तेय सदा त जिसका चिंतन करते हुए आप मरेंगे उसी को प्राप्त होंगे जड़ भरत श्री के परमहंस के एक हिरन के बच्चे में अटैचमेंट हो गया मरने के बाद हिरन बनना पड़ा साधारण जीव की कौन कहे आठ छे ओ मित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां गीता आठ तेरा भगवान का नाम लेते हुए नहीं खाली मां भक्त्याष्य मनोजशा नाम कीर्तयन त्यजन कले बरम जोगी मुचते काम कर्म भी भागवत एक नौ तेस भक्त्या वेश मनो भक्ति के द्वारा मन मुझ में लगा दे और वाणी से मेरा नाम ले वो, माया से मुक्त हो सकता है मन लगाए में रहे इसीलिए अंतिम निर्णय दिया अर्जुन को तस्मात सर्वेशु कालेषु मा मनुस्मर अर्जुन सब समय निरंतर तेरा मन मुझ में रहे अगर एक सेकंड को ना रहा और तुम मर गया तो जहां मन रहेगा वही मिलेगा बाप में है हा तेरा बाप मरने के बाद पाप के कारण गधा बना हाँ तो तुम भी जाओ उसके बेटे बनो बड़ा सीधा सा सिद्धांत हमारे धर्म में है जिसमें मन रहेगा मन मन रट लो मरते समय उसकी प्राप्ति होगी यथाक्रत रश्मिलो के पुरुषो भगवती तथेता प्रेत्य भगवती वेद कह रहा है चंदोग्योपनिशत तीन चौदह एक यथा कामो भवती तत्क्रतुर भवती भवति जात तत्कर्म कुरते जत कर्म कुरते तद अभि संप चार चार पाँच बृहदारण्य को पिषद वेद कह रहा है तुम्हारे मन का अटैचमेंट होगा और मामूली नहीं ध्यान दो हम और गहराई में आपको ले जा रहे हैं मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है कि किसी का स्मरण नहीं होता स्मरण तो तब होगा जब कष्ट को आप सहले नहीं समझे जैसे किसी को एक लठ मारा चिल्लाया दूसरा लठ मारा और चिल्लाया तीसरा लठ मारा गिर गया और तड़प रहा है हाथ पैर को चौथा लठ फिर मारा कि अभी मरा नहीं और वो चुप हो गया इसका मतलब क्या जब तक वो चिल्लाता रहा तब तक होश में था जब दुख नहीं सहा गया तो बेहोश हो गया लेकिन मरा नहीं उसने समझा मर गया वो चला गया अब तो आधा घंटे बाद फिर वो उठ के बैठ गया तो देखो मरने के पहले इतना कष्ट हुआ कि बेहोश हो गया ऐसे ही जब मृत्यु होती है किसी की तो इतना कष्ट होता है कि वो पहले बेहोश होता है फिर मरता है जनमत मरत दुस्सा दुख होई पैदा होते समय भी बहुत दुख होता है हुआ है आप लोग भूल गए आप लोग क्यों रोए थे पैदा होते ही इतना कष्ट हुआ कोमल शरीर के निकलने में मां के पेट से उस दर्द से वो चिल्ला पड़ा और कोई कोई बच्चा तो बेहोश हो जाता है कुछ देर रोते ही नहीं तो मां कहती है अरे मर गया क्या फिर थोड़ी देर में चिल्लाता है मुझे मैंने देखा नहीं कहीं लेकिन आप लोगों को आइडिया होगा मेरा मतलब एक दुख इतना कि बेहोश हो जाए आदमी फिर भी मरे नहीं इसके आगे वाला दुख होता है मृत्यु का तो उस समय कौन माँ बाप बेटे का स्मरण करेगा <laughs> छोड़िए तो क्यों जी क्या अजामिल नारायण नाम लेने के बाद गो लोग गया था क्या मर गया था नहीं तम जाम्य पासा निर्मुच विप्रम मृत्यु रमी मुच छे दो भागवत क्या मतलब विष्णु दूतों ने जम दूतों को भगा दिया और उसको मरने नहीं दिया क्योंकि उसने भक्ति तो की नहीं थी नारायण की और छोड़ गए अमुमुचत भागवत में लिखा है कि छोड़ गए मृत्यु से बचा करके छोड़ गए तो ये सब देखता रहा अजामिल क्या हो रहा है हमारे सामने अब विष्णु दूत भी चले गए अब जम दूतों को तो पहले ही भगा दिया तो अकेला रह गया वो तो अजामिलो व्यथा कारण्य दूता नाम यम धर्मम भागवतम शुद्धम च चुनाश्रयम ध्यान दो अजामिल दोनों दूतों के जाने के बाद आख खोलकर जब उसने देखा और होश में आया तो क्या किया उसने याद आई आ, दूतों ने ये कहा था जम दूतों से आ, भागवत धर्म और दूतों ने अपर धर्म दैहिक धर्म बताया था छो चौबीस तो फिर क्या हुआ आगे भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणा धरे उसने कहा भगवान की भक्ति से गोलोक मिलता है ए, मैं संसार में मारा गया इस बेश्या के कारण भक्ति अंदर उसके पैदा हुई पैदा हो गई छ दो पच्चीस फिर क्या हुआ तो धास मनो भगवती शुद्धम तत् कीर्तन जो कीर्तन वगैरह नवधा भक्ति है श्री कृष्ण की मैं अब उसमें मन लगाऊंगा ध्यान दो धास्ते मनो भगवती छे दो अड़तीस फिर क्या हुआ इतजात सुनिर्वेद क्षण संग गंगा द्वार मुक्त सरबानुबंधन छे दो वालीस रात छोड़ छाड़ के बेसिया फेसिया बेटा बेटी संसार औ गया गंगा द्वार हरिद्वार गया और वहा कृष्ण भक्ति में जुट गया दिन रात और भक्ति करके जब भगवत प्राप्ति कर लिया तब वही विष्णु दूत फिर आए विमान लेके आए आपकी बार तो हईम विमान मारूह ग्री या पति उस स्वर्ण के पुष्पक विमान पर बैठकर वो बैकुंठ गया छवालिस अब ये जो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं सब लोग भागवत में पढ़ लेना नंबर बोल दिया है मैंने फिर कैसे कहते हो नारायण बेटे का नाम लेके बैकुंठ चला गया अरे बिना भक्ति के भक्तिया हमें कयाग्राही जहा चैलेंज कर रहे हैं श्री कृष्ण केवल भक्ति से मैं पकड़ में आता हूं मिल रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग जप ज्ञान विरागा जब जोग और ज्ञान और वैराग्य से भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो बेटे का स्मरण करके और नाम लेने से अरे छोड़ो ये बड़ी बड़ी बातें हम आपको ऐसी बात बताते हैं कि आप दंग रह जाए ये कर्म ज्ञान भक्ति तपस्या तो वगैरह की बात तो बड़ी बड़ी है अब गधे की अक्ल से जरा सोचो समझो मैं जो बोल रहा हूं पुस्तक पढ़ना वेद पहला ग्रंथ हम पढ़ लेंगे कि समझ लेंगे तुम पढ़ लोगे समझ लोगे तेने ब्रह्म हृदय आदि कब मुहय सूरया चेस्वरात्म तत्र मुहय सूरया ग्यारह तीन तैतालीस वेद भगवान के बराबर हैं जैसे भगवान बुद्धि से परे है ऐसे वेद भी बुद्धि से पढ़े हैं, तुम क्या समझ लोगे गेद को मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, वेद में लिखा है अनंत स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति केनो चार नौ भगवत प्राप्ति के बाद स्वर्ग में जाता है, है भगवत प्राप्ति के बाद स्वर्ग में अरे स्वर्ग में तो गधे जाते हैं मूर्ख लोग प्रमूढ़ वेद कह रहा है अरे यहाँ पर स्वर्ग का मतलब वैकुंठ है लो और सुनो अस्मार लोका दुक्रमुन स्वर्ग लोके जे ये प्रतिष्ठत आयतरी तीन एक चार आत्मबोधोपनिषद में भी ये मंत्र है एक साथ स्वर्ग जाता है वेद में लिखा है और स्वर्ग माने होता है भगवान का लोक फिर देखो वेद में दिव्य ब्रह्म पूरे हेस आत्मा प्रतिष्ठिता मुंडको परिषद दो दो सात ब्रह्मपुर में जाता है ब्रह्मपुर में अरे आ ब्रह्म लोका का पुनरावर्तन भगवान तो कहते हैं ब्रह्म लोक भी माया का लोक है जाके लौटना पड़ेगा आठ सोलह वेद कहता है अरे भाई ब्रह्म माने भगवान का लोक लो और सुनो अरे भागवत में देखो या तु धान्य पिस्वर्ग माप जननी गतिम पूर्ग गई मरने के बाद स्वर्ग गई अरे क्या बोल रहे हो सद्वेशादिव पिसकुला ब्रह्मा जी तो कह रहे हैं गो गई दस चौदह पैतीस परिवार सहित गो गई थी अगासुर बकासुर वगैरा सबको लेके अरे भागवत के शुरू में देखो यज्ञ कर रहे हैं सत्र स्वर्गा लोकाय स्वर्ग लोक के लिए यहां स्वर्ग का अर्थ भगवान का लोक है तो वेद को क्या समझोगे भगवान के लिए जीव शब्द भी आया है प्राण भी आया है आकाश भी आया है आत्मा भी आया है ब्रह्म भी अभी है। ये अलग अलग अर्थ के शब्द हैं और अर्थ है ब्रह्म अग्नि वायु सब भगवान के लिए आए हैं परोक्ष बाद यम कोई नहीं समझ सकता इसीलिए कहा है तद विज्ञानार्थम स गुरु में जिसने भगवत प्राप्ति की है उसको भगवान ने बताया है ज्ञान दिया है वेद का उससे सीखो वो जानता है वेद का अरे गीता गीता में क्या लिखा है भगवान ने अर्जुन से क्या कहा इदंते ना तपस्कार ना भक्ताय कदाचन अर्जुन एक गीता का जो उपदेश है मेरा जो भक्त न हो तपस्वी न हो और जो श्री कृष्ण को भगवान न मानता हो उसको मत सुना भाजी हम तो सुनाएंगे पढ़ेंगे पुस्तक है तो अरे तो पढ़ा करो अर्जुन नहीं बनोगे माया नहीं जाएगी ज्ञान नहीं होगा रट लो सात सौ श्लोक तो है आजकल तो बच्चे रट लेते हैं गीता वो जो मिलेगा नहीं पुस्तकों के पढ़ने से भागवत का सप्ताह होता है हमारे देश में अरे धूमधाम से एक दो नहीं सैकड़ो विद्वान यही कहते हैं सात दिन सुन लो बैकुंठ मिल जाएगा लेकिन आप जानते हैं भागवत सुनने वाला कैसा होना चाहिए कैसा अरे कोई भी हो अरे कामम क्रोधम ये काम क्रोध लोभ मोह कथा व्रति जो भागवत कथा सुने वो काम क्रोध लोह मोह से परे होके सुने तब परीक्षित बनेगा अगर पहले सुनेगा तो वैसे का वैसा रहेगा चाहे एक करोड़ बार भागवत सुना हो भागवत के अंत में कहा गया है भागवत में वेद अभ्यास में छृणमन विपठन भी विचारण परो ये मेरा भागवत ग्रंथ सुनो पढ़ो हाँ, उसके बाद विचारण परो इसके अर्थ पर विचार करो वो तो नहीं करते अभी नहीं ठहरो और आगे सुनो भक्त्या भक्ति करो अरे जब देव व्यास ने महाभारत लिखा गीता लिखा पुराण लिखे ब्रह्म सूत्र लिखे और आशांत तो नारद जी ने कहा ऐसा करो क्या भक्ति करो पहले तुम और भगवान का दर्शन करो फिर भागवत लिखना तो अपश जत पुरुषम पूर्वम एक सात चार भगवत प्राप्ति किया भक्ति करके और भगवान का दर्शन किया तब भागवत लिखा तो सुनने वाले के लिए भी यही शर्त है भक्तिया मु बारा, तेरा अठारह पढ़ लेना भागवत में ये मेरा मतलब नहीं है कि भागवत का सप्ताह लोग क्यों सुनते हैं नथिंग से समथिंग अच्छा है भगवान की कथा है सुनो लेकिन इससे बैकुंठ नहीं मिलने वाला अरे रामायण तो हिंदी की किताब है ना वो खूब पढ़ सकते हैं। नए नए पढ़ो लेकिन वो जीरो बट सौ मिलेगा क्यों जे श्रद्धा संबल रहित तो नहीं संतन को साथ तीन कहा मानस अगम अति जिन न प्रिय रघुनाथ तीन शर्त है श्रद्धा हो यानी विश्वास हो और संत का साथ हो जहां डाउट हो सिद्ध महापुरुष से पूछो और रघुनाथ जी कामि नारी प्यार जिम प्यारे लगें, तब तो मानस पढ़ो रामायण पढ़ो वरना कुछ नहीं मिलेगा शब्द बोला करो जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी। मंगल भोना मंगल हारी क्या कर रहे हो घास काट रहे हो 24 घंटे में पूरा करना है शब्दों से क्या होगा नायमात्मा प्रबचने न ना लभ्यो न मे दया न बहुधा शुरे न वेद कह रहा है एक दो तेईस कठोपनिष् कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति का केवल एक है भक्ति <coughs> अरे सोन का दिक फिर रह गए कल बताएंगे बोलिए लाडली लाल की